और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति के लक्षण बुद्ध का जीवन मानव इतिहास के अंधकार मार्गों को प्रकाशित कर रही महान ज्योति है जन्म से राजकुमार तथा तो जीवन के समस्त वैभवों से संपन्न होते हुए भी वे जीवन के दुखों और लोगों के कष्टों से अत्यंत व्यथित हुए अपने ऐतिहासिक त्याग और वर्षों की कठोर साधना के अंत में जब उन्हें चरम ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हें स्थाई शांति और कृतकृत्यता क्रित प्राप्त हुई कुछ समय तक वे इस स्वर्गीय अनुभूति में लीन रहे लेकिन त्रसित संतस्त मानव जाति के लिए गहरी करुणा के कारण वे उस उच्च धरातल से नीचे आए और लोगों के बीच कार्य किया बुद्ध ने कभी प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा उनके लिए सत्य ही भगवान था जिसे पवित्रता और मानसिक एकाग्रता द्वारा पाया जा सकता है उन्होंने अपने शिष्यों से कहा भिक्षुओं मैं मानवीय और स्वर्गीय सभी बंधनों से मुक्त हो गया हूं। भिक्षुओं तुम सब भी मानवीय और स्वर्गीय बंधनों से मुक्त हो भिक्षुओं संसार के प्रति करुणाव भोजन हिताय भोजन सुखाय विचरण करो यु हृष्ट गरीब बढ़ई और उसकी पत्नी के पुत्र के रूप में जन्मे थे उनके बाल्यकाल के संबंध में हमें बहुत कम जानकारी है तीस वर्ष की उम्र में उन्हें पेले स्टाइल में लोगों को परित्राण के एक नए मार्ग का उपदेश देने की आंतरिक प्रेरणा हुई उन्होंने पूर्ण पवित्र जीवन तथा तीव्र भगवत प्रेम की आवश्यकता पर बल दिया लेकिन मानव मात्र के प्रति प्रेम अपने पड़ोसी को अपनी ही तरह प्रेम करना उनका विशेष संदेश था उन्होंने देह पर आधारित मानसल प्रेम का नहीं बल्कि जीव के ईश्वर के साथ संबंध पर आधारित प्रेम का उपदेश दिया उनका हृदय दरिद्रों और पीड़ितों के प्रति करुणा से परिपूर्ण था उन्होंने लोगों को पुकारते हुए कहा तुम सभी जो परिश्रम कर रहे हो तथा भारत प्रांत हो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम प्रदान करूँगा वे सभी के प्रति समृद्ध दृष्टि संपन्न तथा अपने परिवार के लोगों से अनासक्त एक सच्चे सन्यासी थे एक दिन जब वे लोगों के बीच बैठे थे किसी ने आकर समाचार दिया कि उनकी माता तथा भाई उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन यीशु ने भक्तों को दिखा कर कहा ये ही मेरे भाई तथा माता हैं इसके बाद उन्होंने एक अपूर्व बात कही जो कोई प्रभु की आज्ञा का पालन करता है वही मेरा भाई बहन और माता है ईश्वर के उपदेशों का मूल तत्व भगवत साक्षात्कार अथवा स्वयं में विद्यमान ईश्वर के साम्राज्य की प्राप्ति है उनका यह उपदेश पवित्र हृदय धन्य है क्योंकि वे भगवान का दर्शन करेंगे सांसारिक तथा कामुकता से डूबे लोगों को वास्तविक धर्म का स्वरूप सतत स्मरण कराता रहता है चैतन्य का जन्म पंद्रहवीं शताब्दी में बंगाल में हुआ था यौनावस्था में वे एक प्रतिभावान तार्किक और विद्वान थे लेकिन भरे यौवन में उनके जीवन में एक परिवर्तन आया और भगवान की तीव्र लालता के कारण उन्होंने संसार का त्याग कर दिया उनका शेष जीवन ईश्वरीय प्रेमोन् माद की अवस्था में व्यतीत हुआ वे जाति और धर्म के भेदभाव से रहित सभी को भगवान नाम का उपदेश देते हुए विचरण करते रहे अपराधियों तक को उनका प्रेम प्राप्त हुआ और पापा चरण से उनका उद्धार हो गया श्री रामकृष्ण 1836 से अठारह चार्थ का जन्म बंगाल के एक सुदूर गांव में एक नेथन परिवार में हुआ था बाल्यकाल से ही उन्हें भाव समाधियाँ हुआ करती थी बाद में कलकत्ता स्थित दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी बने इसके साथ ही आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में गवेशाओं और प्रयोगों का एक वर्ष वर्षव्यापी अभूतपूर्व क्रम प्रारंभ हुआ तीव्र व्याकुलता के फलस्वरूप उन्हें जगदम्बा के काली रूप का दर्शन हुआ उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न पथों का अनुसरण करते हुए ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न किया इन सभी मार्गों से उन्हें अत्यंत कम समय में सफलता मिली और उन्होंने विभिन्न प्रकार से ईश्वरी आनंद का उपभोग किया अंत में उन्होंने अद्वैत वेदांत की साधना की और ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति की लेकिन वे इन सबसे भी संतुष्ट नहीं हुए और ईसाई धर्म और इस्लाम की साधना की तथा सर्वप्रथम इन धर्मों के प्रणेताओं के दर्शन पाकर धन्य हुए और अंत में उसी निराकार ईश्वर का अनुभव किया जो उन्होंने हिंदू साधना पद्धतियों से प्राप्त किया था इन प्रत्यक्ष अनुभूतियों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म एक लक्ष्य अर्थात इस पर साक्षात्कार तक पहुँचाते हैं उनका अवशिष्ट सारा जीवन निरच्छिन्न भगवत संसर्ग में बीता। उन्होंने सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन किए सांसारिक दोषों से सर्वथा विमुक्त ज्ञान और त्याग के जुलम दृष्टान स्वरूप उन्होंने सभी को जाति धर्म अथवा सामाजिक भेदभाव के बिना प्रेम करते हुए भगवान की संतान की तरह जीवन यापन किया रूढ़वादी हिंदू युवा बुद्धिजीवी ब्रह्म ईसाई मुसलमान आदि अनेक प्रकार के लोग उनके पास आए और उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा लाभान्वित हुए उन्होंने कुछ सन्यासी शिष्यों को प्रशिक्षित किया जिन्होंने उनके संदेश का दूर दूर तक प्रचार किया श्री रामकृष्ण ने प्रत्यक्ष ईश्वरानुभूति के आदर्श को पुनः प्रतिक्षित किया तथा जीवन में नैतिक पवित्रता और धर्म समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया अब उनका प्रभाव विश्व में सर्वत्र मानव की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक विस्तार प्राप्त कर रहा है श्री रामकृष्ण की पवित्र धर्मपत्नी श्री शारदा देवी अठारह से उन्नीस को भी जगदाचार्यों में से एक मानना चाहिए भारत के धार्मिक इतिहास में उनका व्यक्तित्व अपूर्व है सीता और सावित्री का आदर्श सर्वविदित है लेकिन उपनों की मैत्री और गार्गी जैसी ब्रह्मवादिनियों द्वारा प्रतिपादित आदर्श का और व्यापक प्रचार होना चाहिए अपने प्रारंभिक जीवन में शारदा देवी ने आदर्श कन्या बहन गृहिणी साधिका और सन्यासी ने का जीवन एक साथ यापन किया और प्रत्येक का उत्कृष्ट रूप प्रकट किया श्री रामकृष्ण के सानिध्य में दिया गया उनका अभूतपूर्व जीवन इस औपनिषदिक आदर्श का प्रत्यक्ष व्यवहारिक निदर्शन था कि पति पति के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होता है पत्नी पत्नी के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होती है चरम ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे जगतम्बा की शक्ति की मूर्ति विग्रह स्वरूप हो गई जिसको उन्होंने अपने पास आने वाले सैकड़ों लोगों की माता तथा गुरु के रूप में अभिव्यक्त किया तथा जिन्हें उन्होंने उनकी आवश्यकतानुसार शांति सांत्वना पवित्रता और आध्यात्मिक चेतना प्रदान की उनका प्रारंभिक जीवन गृह कार्यों में माता पिता की सहायता करने में तथा भाई बहनों की देखरेख करने में बीता दक्षिणेश्वर में उन्होंने अपने देवतुल्य पति की एक निष्ठ सेवा की तथा उनके युवा शिष्यों की माता की भूमिका निभाई श्री कृष्ण के देह के बाद वे एक सामान्य ग्रामीण महिला की भांति जीवन यापन करती रहीं तथा सभी सामाजिक स्तर के अपने असंख्य शिष्यों और भक्तों के कल्याण के लिए कार्य करती रही उनके शिष्यों में कुछ विपथगामी भी थे कुछ तत्कालीन महान आध्यात्मिक विभूतें द्वारा वे समाधित हुई थी तथा उन्होंने रामकृष्ण संघ और मिशन के विकास और पुष्टि में विशेष योगदान किया था महान स्वामी विवेकानंद ने स्वयं उनके बारे में कहा था माँ के जीवन का विलक्षण महत्व तुम लोग अभी नहीं समझ सकोगे तुम में से एक भी नहीं किंतु धीरे धीरे तुम जानोगे शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता उस अनुपम शक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए मां का जन्म हुआ है और उन्हें केंद्र बनाकर फिर से गार्गी और मैत्री जैसी नारियों का जन्म संसार में होगा दैवी मातृत्व की इतनी महान अभिव्यक्ति जितनी माँ शारदा में थी विश्व में इसके पहले कभी नहीं देखी गई वे विश्व की नारियों के लिए महान आदर्श हैं तथा हजारों दुखी लोगों के लिए नित्य करुणा करुणामयी सदा क्षमाकारिणी परम स्नेहमयी माता है संतों के दृष्टांत अब हम विश्व के महान संतों का अनुकरण करें विश्व के प्रत्येक धर्म ने अनेक संतों को पैदा किया है धर्म प्रणेता अवतारों से प्रेरणा पाकर इन संतों ने आध्यात्मिक जीवन के संदेश को सामान्य मानव के द्वार तक पहुंचाने का प्रयत्न किया इन संतों के सदियों के निरव कार्य ने मानव जातियों को पशुओं के स्तर तक अधोगामी हुए बिना अपनी संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ बनाया है युद्धों और रक्तपातों हत्याकांडों और भंसों, कामुकता और लोग के कुछ रूप इतिहास की मरुभूमि के मैदानों के बीच विश्व धर्मों के महान संत हरित मरुद्यान के समान है प्लेटिनस दो, दो से 270 सौ सत्तर ईस्वी प्राचीनतम पाश्चात्य संतों में से एक हैं वे ईसाई नहीं थे लेकिन उन्होंने नियो प्लास्टिनियस नामक अपनी दर्शन प्रणाली से ईसाई धर्म को अन्य किसी भी चिंतक की अपेक्षा अधिक प्रभावित किया है सिकंदरिया में जन्मे युवा प्लेटिनस में जीवन के चरम सत्य को जानने की महान इच्छा थी अनेक दर्शन प्रणालियों में भटकते हुए अंत में वे एक महान दार्शनिक ओमोनियस सेक्कस के शिष्य बने ये भारत आकर हिंदू धर्म शास्त्र का अध्ययन करना चाहते थे किंतु तो असफल है अपना प्रौढ़ जीवन उन्होंने रोम में अपने शिष्यों जिनमें पोरफरी प्रमुख थे के साथ बिताया अपने गुरु की जीवनी में पोर फरी यह उल्लेख करते हैं कि प्लेटिनस के जीवन में चार बार उच्चतम चेतनावस्था की प्राप्ति हुई थी उनके एक उत्तराधिकारी प्रोक्लियस ने प्लेटिनस को इस प्रकार श्रद्धांजलि प्रदान की है उनकी आत्मा ने जिसे उन्होंने सदा पवित्र रखा था परमात्म सत्ता की ओर उड़ान भरी थी उससे प्रार्थना की थी तथा उनकी पूजा की थी उन्होंने सर्वदा स्वयं को मांस और रक्त पर आश्रित वाश्विक जीवन की तूफानी लहरों के ऊपर उठाने का प्रयत्न किया था इसीलिए इस देव देवमानव को जिसका मन सदा परमात्मा तथा इंद्रियाती जगत की ओर लगा रहता था इंद्री और मनाती परमात्मा की अनेक बार साक्षात अनुभूति प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ था क्योंकि परमात्मा बुद्धि और अस्तित्व के भी पर ऊपर है इस एकात्म एकात्मबोधक अनुभूति के बारे में प्लेटिनस ने स्वयं लिखा है और इसीलिए यह दिव्य जीवन है दिव्य और सुखी मानव का सभी पार्थिव चिंताओं से मुक्ति का मानवीय सुखों से रहित जीवन है जिसमें अकेली आत्मा उस एक परमात्मा की ओर उड़ान भरती है मृत्यु के पूर्व उनके अंतिम शब्द थे मैं अपने भीतर के देवता को रूप परमात्मा में पुनः स्थापित कर दूंगा बुद्ध महान शिष्यों में से एक उपगुप्त एक महान संत थे अपनी यात्राओं के दौरान वे एक बच्चन सुंदर युवती से मिले जो उन्हें अपना प्रेमी बन, बनाना चाहती थी भौतिक सुख अंततोगत्वा दुखदायक होते हैं यह कहकर उपगुप्त आगे बढ़ गए लेकिन जाते समय वह वादा कर कि से उनकी आवश्यकता हुई तो वे लौट कर उसके पास आएंगे अनेक वर्ष बीत गए और वह महिला एक ऐसे रोग की शिकार हुई जिसने उसके सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वह एक दुर्गंध भरा मांस का लोथड़ा मात्र बच गई उसने पूर्वक उपगुप्त का विचार किया और वे तत्काल उसके पास आए जब मेरी देह सुंदर तथा रेशमी वस्त्रों और अलंकारों से सुशोभित थी तब आपने मेरे पास आना अस्वीकार कर दिया था लेकिन अब जबकि मैं ऐसी घृणित हो गई हूँ आप क्यों आए महिला द्वारा यह पूछने पर गुप्त ने उत्तर दिया बहन जिसके पास दृष्टि और बुद्धि है उनके अनुसार तुमने कुछ भी नहीं गवाया है मेरा प्रेम उस प्रेम से गहरा है जो व्यर्थ के बाह्य सौंदर्य पर आधारित होता है महिला के नेत्रों में चमक आ गई और उसमें आशा का संचार हुआ आखिरकार वह बुद्ध के मुक्ति के संदेश को स्वीकार करने में समर्थ हुई तथा ज्ञानालोक और शांत की अधिकारी हुई